नारायण नारायण आज का विषय है गुरु की आवश्यकता क्यों है व्यवहार में भी हम गुरु करते हैं फिर उससे अधिक कठिन ज्ञान प्राप्त कराने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी ऐसा कहने से काम सफल कैसे होगा गृहस्थी में सुख दुख हुआ संतोष नहीं हुआ तो फिर सच्चा सुख किस में है और उसके लिए मुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा ऐसी लगन जिसे होगी वही गुरु करने की ताक में रहेगा गृहस्थी हमें कटु लगेगी तभी शिष्य बनने का सवाल पैदा होगा जिसके मन में सीखने की इच्छा होगी वह शिष्य और जो सिखाता है वह गुरु जिसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझता नहीं है वही गुरु करेगा कुछ लोग कहते हैं हम राम राम का जाप करते हैं बुरे रास्ते से नहीं जाते फिर गुरु की क्या आवश्यकता है इसमें मैं करता हूँ यही भावना बाधा है और इसी सदगुरु की आवश्यकता है सत्कर्म करने का अभिमान यदि हम में निर्माण हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम राम को भूल गए अभिमान नष्ट होने के सिवाय राम की प्राप्ति नहीं होगी संत नामदेव भगवान के निकट पहुंच गए फिर भी उनका अभिमान मिट नहीं पाया इसलिए भगवान ने उनसे कहा गुरु करो संत कृपा से बीमारी हट गई इसलिए उसे गुरु मानना योग्य नहीं है जो शिष्य को विषय वासना में आकृष्ट करेगा उसे गुरु कैसे कहा जाए जो कुछ चमत्कार करके दिखाता है उसे हम बाबा कहते हैं संतों की परीक्षा हम बाहंग से करते हैं जो गलत है सभी प्राणियों में भगवान है ऐसा समझ पाएगा वही संत की सत्य परख कर पाएगा संत के सहवास में आने पर अपने मन पर जो परिणाम होता है उसी से संत की परीक्षा की जाए मेरा चित्त जहाँ निर्विषय होगा वही संत का सच्चा स्थान है अर्थात जिस व्यक्ति के कारण विषय भावना नष्ट होगी वही व्यक्ति संत है ऐसा समझें जिसे भगवान की प्राप्ति की तड़पण है उसे ही शिष्य कह सकते हैं जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता और गुरु ही को भगवान की प्राप्ति का साधन मानता है वही सत शिष्य है हम गुरु के सिवाय अपना और कोई धर्म कर्म ही न माने कुछ कन्नड़ निवासी महाराष्ट्र में आए वे मराठी नहीं जानते थे उन्होंने एक दुभाषी से सहायता ली और वे उसके साथ घूमते रहे उनकी चिंता और जिम्मेदारी दुभाषी को थी उसी प्रकार हमें दुभाषी का अर्थात सदगुरु का सहवास करना चाहिए वह जहाँ जाने को कहेगा वहाँ जाएँ वह जैसा कहेगा वैसा करें फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी ही शास्त्र और वेद अनंत हैं यह सब सीखने के लिए हमारे पास समय कहाँ है सदगुरुओं ने मक्खन की तरह सभी साधनों का सार जो नाम स्मरण हमें दिया है वही हम करते रहें जिससे भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा ही बाजार में पहुंचने पर जो माल इस्बाब हमें अनुकूल और सस्ता लगे वही खरीदें उसी प्रकार परमार्थ प्राप्ति के लिए जो अनेक साधन हैं उनमें से नाम स्मरण सबसे श्रेष्ठ साधन है वही लेते रहें और आनंद में रहें नारायण नारायण